क्षी मैं केवल एक ही देह में साक्षी हूं इस प्रकार की नहीं है आ, सभी देहो में वही एक ही साक्षी है वही मैं हूं आ, भेद उत्पत्ति आदि नाम च साक्ष्य गत्व न ये वाक्य कहते हैं बाकी वेदांति को छोड़कर के बाकी सब लोग आत्मा को नाना कहते हैं नाना आत्मा नया एक लोग भी कहते हैं संख्य लोग भी कहते हैं और सांख्य लोग तो ये प्रमाण देते हैं जनन मरण करना प्रतिनियम अयुगप प्रभृत पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपरय चैव ऐसे सांख्य लोग कहते हैं जनन मरण करण करण इंद्रिय प्रतिनियम प्रति प्रति अर्थात व्यक्ति के लिए वो नियम नियम अर्थात अलग अलग है तो ये देवदत्त का जन्म हो जाने से जगत में सभी का जन्म नहीं हो जाता है जा, यज्ञ दत्त का मरण हो जाने से सभी का नहीं हो जाता है चैत्र इस प्रकार की अगर घट में जलानयन क्रिया करता है उसी समय सभी जगत के सभी प्राणी जलाारोहण नहीं करते हैं इसको लेकर के सांख्य लोग कहते हैं कि जनन मरण करणान प्रतिनियम प्रति प्रति शरीरेश नियमित भिन्नात् और दूसरा कहते हैं अयुगप प्रभृत एक समय में सभी में प्रवृत्ति नहीं होती है पुरुष बहुतोम सिद्धम इस हेतु से पुरुष नाना मानना पड़ेगा त्रैगुण्य विपर या तीन गुण सभी में समान नहीं दिखता है अलग अलग दिखता है इस नियम मतलब ये सब हेतु दे करके सांख्य लोग कहते हैं पुरुष बहुतोम सिद्धम तो वेदांति यहाँ कहता है कि भेद उत्पत्ति आदि नाम से ये जो आप पुरुषों में भेद मानते हैं जनना मरण करण ये सब का हेतु दे करके उत्पत्ति आदि आदि कहने से मरण उनका करण ये सब अयुग पद प्रवृत्ति त्रैगुण्य विपर्य जितने सारे हेतु देते हैं ये सब साक्ष्य गत्व न ये साक्ष्य का धर्म है देह अथवा अंतकरण का धर्म है इससे क्या सिद्ध हुआ कि साक्षिण एकत्व नित्यत्व एकत्व नित्यत्व आदि कम अपी साक्षी तो एक है और वो नित्य भी है साक्ष्य किंतु सब भिन्न हो गए नाना हो गए जन्म मरण इत्यादि ये सब साक्ष्य में साक्ष्य देह अंत इत्यादि इत्यादि से एक अपि ये जो साक्षी हो गया चिद्रूप वो एक है और नित्य है इसमें भेद सिद्ध करने के लिए कोई उपाय नहीं है एक है और नित्य भी है सिद्धि इत्याष्य में सर्व प्रत्यय वर्जित विशुद्ध निर्विशेषता यदर्शिचोपजन पय वर्जित्रृक्स्वूपताशुद्ध आत्मशेषता एकूतेषु सिद्ध भेद्रत्यय दर्शिमी दति सप्तमी सभी शरीर में होने वाला जो अंतकरण वो अंतकरण का जितने सारे प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय का दर्शी यही एक ही साक्षी होने से दर्शित उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता साक्षी का ये सब एक एक करके धर्म कहते हैं उपजन और उपजन वृद्धि अपाय नाश ह्रास इत्यादि उससे वर्जित नहीं है क्या स्वरूप है कहते हैं दृक्ष स्वरूप केवल साक्षी है दृक्ष स्वरूप नित्यत्व एक धर्म हो गया साक्षी का दृक्ष स्वरूपत्व दूसरा हो गया नित्यत्व तीसरा कहते हैं विशुद्ध स्वरूपत्व विशुद्ध स्वरूपत्व अर्थात साक्ष्य गोष का संबंध नहीं होता है जैसे कहते हैं बिंब में प्रतिबिंब गो कल्पित दोष जैसे सूर्य और उसका प्रतिबिंब होता है दर्पण में दर्पण में अगर कोई दोष है वो प्रतिबिंब में दिखेगा ना बिंब में भी दिखेगा प्रतिबिंब में तो ये जो उपाधिगत धर्म है वो सब प्रतिबिंब में ही दिख सकता है बिंब में नहीं है इसीलिए कहते हैं कि विशुद्ध स्वरूप तुम जो बिंब है वो विशुद्ध स्वरूप अंतकरण हो गया दर्पण अंतकरण में जो मालिन् है दोष है राग द्वेष इत्यादि आसक्ति इत्यादि ये सब आत्मा में दिख जाता है मेरे में मानता है वास्तविक तो आत्मा में अर्थात तो चिदाभास अंतकरण में प्रतिबिंबित तो होता है जैसे सूर्य दर्पण में प्रतिबिंबित तो होता है इसी प्रकार की चिदाभास अंतकरण में आया और अंतकरण में दोष है चिदाभाष के साथ वो तादात्म्य हो जाता है अगर इतना भी बुद्धि हो ये भी जो तादात्म्य होता है दोष का ये सब प्रतिबिंब के साथ हो रहे ये चिदाभस के साथ हो रहा है ये मेरे साथ नहीं हो रहा है इतना भी हो गया अर्थात तो ज्ञान सूर्य उदय होना आरंभ हुआ दोष है किंतु वो चिदाभास के साथ मिलकर के दिख रहा है ये मेरा नहीं है इतना भी अगर होगा धीरे धीरे हम हटने लगे मेरा है उस प्रकार की बुद्धि नहीं होनी है विशुद्ध स्वरूपत्व अर्थात उपाधिगत धर्म ये साक्षी में नहीं है आत्मत्व आत्मत्व अर्थात वही वास्तव है जो साक्षी है वो ही आत्मा है आत्मा है अर्थात आप ही है वो निर्विशेषता निर्विशेषता अर्थात उसमें कोई विशेषण नहीं है विशेषत्व तो उपाधि में होता है उपाधि का विशेष चिदाभास में दिख जाता है और आत्मा में उसका आरोप कर देते हैं निर्विशेषता एकत्वम च एकत्वम अर्थात तो भेद प्रतिपादन करने के लिए कोई तर्क ही नहीं है आत्मा में भेद सिद्ध करने के लिए कोई हेतु नहीं है साक्ष्य में भेद कह साक्ष्य में भेद है साक्ष्य साक्ष्य अर्थात जो साक्षी का विषय साक्ष्य देह है ना अंतकरण है साक्ष्य दोनों है तो साक्ष्य भेद अंतकरण में भेद है ये मान लेंगे एक सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत सभी भूत में एक ही है वो और इसका ये धर्म सब कह दिया गया कोई ह्रास वृद्धि इत्यादि नहीं होता है वृदारण्य में आता है नो वर्धते कर्मणा नो कन्यान न नो, नो, नो, नो कन्यान नो, नो, कन्यान, नो अबे है कर्मों के द्वारा इसका वृद्धि हो जाएगा अथवा ह्रास हो जाएगा ये नहीं एक कर्म शारीरिक को मानसिक को कोई भी किसी प्रकार के अर्थात उपासना ध्यान इत्यादि के द्वारा इसमें कुछ वृद्धि ह्रास कोई दुष्कर्म से इसका ह्रास हो जाएगा वो नहीं है सर्वभूतेषु सिद्धम भवेद इस प्रकार की हमारा वास्तव स्वरूप कह दिया गया आगे लक्षण भेदा भावाद नया पुस्तक में तो लक्षण भेदा भावा बहुमे आकार होगा भावाद पुराना में वो नहीं था लक्षण भेदा भावाद व्योम इव घट गिरी दिशु घट गिरी दिशु व्योम आकाश आकाश का लक्षण घट में और गिरी में और गुहा में तो आकाश का लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता उसका परिधि मान लेते हैं घटाकाश कह देते हैं तो घटाकाश घट गट को लेकर के उसका सीमित हो गया किन्तु आकाश का जो लक्षण है वो कोई भेद नहीं है लक्षणकार तो स्वरूप लेंगे स्वरूप भेदाभाव साक्षी का कोई स्वरूप में भेद नहीं है नाना अंतकरण में दृष्टारूप से रहने पर भी कोई भेद नहीं है दृष्टांत दे दिए व्योम आगे टीका में विदितत्व विदित साक्ष तदन्यम अस्मिन पक्षे संभवती इतिहा जब उत्तर दिए थे आचार्य जी अंतिम में कहे थे कि विदिताद अथवा अविदिता अन्य देवत विदिताद अथवा अविदिता अधि विदित से अन्य है और अविदितात अधि अधि शब्द का अर्थ कहा गया ऊपरी ऊपरी का अर्थ वहाँ अन्य तो विदित और अविदित से जो अन्य होगा ये आत्मतत्व तो ऐसा कहा गया था अभी यहाँ कहते हैं कि विदि तत्व और अविदितत्व ये साक्षी में रहेगा ना साक्ष्य में रहेगा विदित तो कौन होता है साक्ष्य ना साक्षी साक्ष्य घट विदित हो गया और अविदित तो कहेंगे पृथ्वी का गर्भ में 10 किलोमीटर नीचे क्या है कहते अविदित हमको पता नहीं है तो वहा अविदित तो, अव्यात कहा गया था विदि तत्व अविदित्व ये दोनों साक्ष्य गत है साक्ष्य अर्थात दृश्य दृश्य होने से अभी दृष्टा में रहेंगे विदि तत्व नहीं रहेंगे वो दृश्यगत रहा साक्ष्यगत गत होने से तद अन्यम अभी में विदि तत्व तो आएगा ना अविदितत्व तो आएगा नहीं आएगा तद अन्यत्व ये जहाँ आएगा वही आत्मा ऐसे कहा गया था अन्य तद विदिताद अथवा विदिताद अधिक तद अन्यम अभी अस्मिन पक्षीय संभव थी ये जो विचार अभी चल रहा है अगर आत्मा का इस प्रकार की स्वरूप है केवल साक्षी ही है बाकी जो सब मालिन्या इत्यादि दोष भेद दो उत्पत्ति इत्यादि ये सब साक्ष्य में है इस प्रकार के निश्चय होने से आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप पूर्व खंड में कहा गया था वो भी संभवती सिद्ध हो जाएगा भाष्य में ब्रह्मे विदितादिता अन्य ब्रह्मेगम्या परिशुद्ध एवंसंघत अविदितोन से अन्य ब्रह्म इस प्रकार की आगम वक्य का अर्थ अर्थात आचार्य पहले कहे थे द्वितीय खंड में था बात आगम वाक्य का अर्थ एवं परिशुद्धे उपसृृहोति इस प्रकार की आत्मा का स्वरूप निश्चय करने से विशुद्ध स्वरूपत्व आत्मा का जो निश्चय हो जाता है तो आगम वाक्यार्थ परिशुद्ध हो गया परिशुद्ध हो गया अर्थात तो हमारा तो तो विचार उसमें स्पष्ट हो गया तभी उपसंग्रहित भवती आगम वाक्य अभी उपसंगार हो गया उसका अर्थात तो ये जो ज्ञान कांड विचार चल रहा था अभी इस मंत्र के द्वारा उसका उपसंहार हो गया जो स्वरूप कहा गया था वो अभी निश्चय हो गया एवं परिशुद्धे भवति इसके लिए प्रमाण देते हैं दृष्टेदृष्टा श्रुते श्रोता मतेर्मता विज्ञातेर्ज्ञाता इति ही श्रुतियंतरम दृष्टेर्द्रष्टा दृष्टि का दृष्टा एक दृष्टि हो गया अनित्य दृष्टि कहते हैं घट ज्ञान पट ज्ञान इत्यादि जो सो वृत्ति ज्ञान होता है इसको दृष्टि कहते हैं और दृष्टि दृश्यते अनया दृष्टि घट ज्ञान हुआ तो उसके द्वारा क्या किस चीज का ज्ञान होगा घट तो तो घट दृश्य तेया बुद्धिवृत्तिया उसको दृष्टि कह देते हैं ये जो घट ज्ञान हो गया दृष्टि इस दृष्टि का भी अर्थात जो साक्षी है इसी प्रकार के श्रुते है श्रोता श्रुते शु, शु, है अर्थात श्रुति का श्रुति अर्थात श्रवण अंतकरण वृत्ति उसका भी श्रोता अर्थात तो प्रकाशक मतेर मंता अर्थात जो मति मति अर्थात स्मरण वृत्ति होता है उसका भी साक्षी विज्ञातेर विज्ञाता जो निश्चयकार वृत्ति होती है उसका भी इसी प्रकार के की श्रुतियंतरम बिहदारण्य में कहा गया टीका में एक देशी व्याख्यानम उद्भाव्य दूषित यहाँ तक तो सिद्धांत तो मत का विचार हो गया प्रतिबोध शब्द का अर्थ हो गया अंतकरण का प्रत्येक वृत्ति में जो प्रकाशक भान जिसका होता है अभी एक देशी व्याख्यान उद्भाव्य एक देशी व्याख्यान दिखा करके एक देशी अर्थात तो शास्त्र का एक देशी ऐसा वेदांत का एक देशी ऐसा कोई जरूरत नहीं जितने लोग शास्त्र विचार करते हैं उनमें से यह भी काणाद मत को लेकर के कहा जाएगा काणाद में भी ये एक, एक भाग वाले लोग आत्मा को सविशेष भी कहेंगे निर्विशेष भी कहेंगे आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो पता चलेगा तो अभी सविशेष हो गया आत्मा में कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है कहते निर्विशेष आत्मा रहा इस प्रकार की लोग कहते हैं वो मत को दिखा करके दूषयती उसका दूषण करते हैं भाष्य में यदा पुनर् बोध क्रिया करते बोध क्रिया लक्षण तत्कर्ता रंग बिजाती बोध लक्षण विदितम प्रतिबोध विदितम व्याख्या तो अगर इस प्रकार की व्याख्यान किया जाएगा यदा वाक्य का आरंभ में था यदा जब फिर इस प्रकार की व्याख्यान किया जाएगा किस प्रकार की उसके बीच में दिखाते हैं बोध क्रिया का करता है तो घट ज्ञान हमको होता है हम जानते हैं हमको घट ज्ञान होता है तो ये जो घट ज्ञान और घट ज्ञान हमको होता है हम जानते हैं ये दो को एक लोग भी अलग कहते हैं सभी लोग इसको दो को अलग कहते हैं तो प्रथम घट ज्ञान उसका स्वरूप कहते हैं अयम घट और दूसरा घट ज्ञान उसको कहते हैं घट ज्ञानवान अहम अहम एक लोग प्रथम घट ज्ञान को कहेंगे व्यवसाय ज्ञान दूसरा घट ज्ञान को अनुव्यवसाय अनुपश्चात व्यवसाय ज्ञान पश्चात होता है अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं तो इसी प्रकार की ये वेदांत लोग भी कहते हैं कि प्रथम में ज्ञान होता है कि अयम घट किंतु वेदांत में ये प्रथम द्वितीय नहीं एक साथ ये हो जाता है और दूसरा ज्ञान भी घट ज्ञानवान अहम ये जो प्रथम ज्ञान हुआ अयम घट इस ज्ञान का मालिक कौन है किसको हुआ कहते प्रमाता को हुआ अंतकरण विशिष्ट उसको ये ज्ञान हुआ अयम घट बिल्कुल स्पष्ट जानता है किंतु जब घट ज्ञानवान अहम होता है कहते वो तो साक्षी साक्षी अर्थात केवल इस प्रकार की एक वृत्ति को प्रकाशित कर दिया किंतु ये जो अयम घट ज्ञान हुआ इसका कर्ता है ये प्रमाता कर्ता अर्थात अंतकरण अंतकरण अर्थात बुद्धि बुद्धि कहती है कि मेरे को ज्ञान हुआ मैंने आंख खोला और चक्षु से घट को देखा ये ज्ञान तो मेरे को हुआ बोध क्रिया का कर्ता वास्तविक बोध क्रिया का कर्ता होता है प्रमाता वेदांत मत में साक्षी जो है वो करता नहीं होता है वो तो केवल जो अंतकरण वृत्ति हो गया उसमें प्रतिबिंबित तो हुआ इतना ही उसका कार्य है किंतु जब कुछ लोग इस प्रकार की व्याख्यान करते हैं बोध क्रिया करता इति बोध क्रिया का करता हुआ बोध क्रिया लक्षण तत्कर्ता रंग यही लक्षण है स्वरूप बोध क्रिया अर्थात अंतकरण का जो वृत्ति हुआ इस वृत्ति के द्वारा तत्कर्ता अर्थात प्रमातारं प्रमाता को बीजाना बीजानाती अर्थात विचार करने वाला पुरुष कहता है कि हमको एक ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ ये ज्ञान का हम कर्ता इसलिए हम जो है वो ज्ञान का करता इस प्रकार की अगर विचार करता है वो इति बोध लक्षण न विदितम प्रतिबोध विदितम प्रतिबोध विदित का अर्थ हो गया जो घट ज्ञान हुआ अंतकरण वृत्ति हुआ उससे पता चला कि हाँ हम है इससे निर्णय हो जाता है कि निश्चय हो जाता है कि हम है इस प्रकार के वो लोग कहते हैं बोध लक्षण विदितम बोध अर्थात अंतकरण वृत्ति इसी के द्वारा जान लेता है कि हम है प्रतिबोध विदिति व्याख्या यथा दृष्टांत देते हैं यथा यो वृक्ष शाखा चालयति सवायु रीति तदवत वायु अभी पवन चल रहा है कहते हैं पवन चल रहा है हमको कैसे पता चल रहा है कहते हैं वृक्ष का शाखा चल रहे है तो वृक्ष शाखा को जो चलाता है वो वायु है वायु चक्षुर है क्यों नहीं है रूप नहीं है वायु का लक्षण क्या कहते हैं तर्क संग्रह में स्पर्शवान वायु इसमें स्पर्श है किंतु रूप नहीं है तो रूप नहीं होने से चक्षु से दिखता नहीं अगर हम दूर में बैठे हैं हमको स्पर्श भी नहीं आ रहा है उसका तो वायु का अस्तित्व हमको पता नहीं चलता किन्तु युव वृक्ष शाखा चालयती सवायु रीति इसी प्रकार की जो ये घट को कराया वही प्रतिबोध विदितम इसी प्रकार की ये जानते हैं वही अर्थात आत्म तत्व है तदा कहते इस प्रकार की अगर व्याख्यान करेंगे तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा आत्मा हो जाएगा बोध क्रिया शक्ति वाला क्यों कहते हैं कि वही तो बोध क्रिया किया जो बोध अर्थात तो वृत्ति वृत्ति कर बनाने वाला शक्ति आत्मा में होना चाहिए तभी तो आत्मा वृत्ति करेगा वृत्ति अर्थात क्योंकि वो करता मानता है तो जो करता होगा उसमें क्रिया करने का सामर्थ्य शक्ति रहेगा और आत्मा अभी कर्ता हो गया वृत्ति का इसलिए बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा तो शक्तिमान हो जाएगा तो कहेंगे वो द्रव्य हो गया न बोध स्वरूप एव तो जो ये पक्ष वाले उनके मत में आत्मा तो द्रव्य है उसमें बोध क्रिया शक्ति है बोध अर्थात अंतकरण जो हम लोग तो वृत्ति कह देते हैं अंतकरण वृत्ति वो लोग कहते हैं जो ज्ञान होता है वो ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए शक्ति वाला है और बोधस्तु जायते जो बोध होता है बोध अर्थात जो ज्ञान होता है वो जायते यदा बोध जायते तदा बोध क्रियाया सह विशेष जिस समय में अंतकरण मतलब आत्मा में यही वैशेषिक मत चल रहा है काणाद उन शास्त्र का एक है वह जब आत्मा में कोई ज्ञान उत्पन्न होगा तब ज्ञान क्रिया बोध क्रिया या अर्थात ज्ञान रूपक क्रिया के द्वारा सह विशेष अब आत्मा विशेष हो गया उसमें अभिज्ञान है यदा बोधो नश्यति तदा नष्टोधो द्रव्य मात्र निर्विशेष जब बोध ज्ञान नष्ट हो गया तदा नष्ट बोधः निर्विशेष आत्मा द्रव्य मात्र नष्टोध आत्मा आत्मा के लिए शब्द प्रयोग कर दिया नष्ट बोध कैसे लक्षण करेंगे न, बो, बोधो जिसका बोध नष्ट हो गया जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया तो फिर निर्विशेष हो गया जब ज्ञान उत्पन्न हो गया था सविशेष हो गया था अब सविशेष भी हो जाता है कभी कभी निर्विशेष भी हो जाता है तथा एवं सती इस प्रकार की अगर होगा तो सती विक्रियात्मक सवयवो अनित्यो अशुद्ध इत्यादियों दोषा न परिहर तुम शक्यंत कहता है कि अगर इस प्रकार की आप आत्मा को मानेंगे जिसमें एक शक्ति है सामर्थ्य है कभी उसमें कुछ विशेष आ जाएगा और कभी उसमें वो विशेष चला गया इस प्रकार के अगर मानेंगे तब तो ये दोष आएगा क्या दोष कहते हैं विक्रिया विक्रिया वाला हो जाएगा विक्रियात्मक विकारी हो जाएगा सावयव जिसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा वो सावयव होना पड़ेगा तो सावयव और अनित्य अनित्य अर्थात नित्य नहीं होगा क्योंकि परिवर्तन हो जाता है मिट्टी आपके पास है वो मिट्टी को आपका भी घोटा बना दिए और फिर मिट्टी को चूर्ण करके पुनः सराव बना दिए तो इस प्रकार की परिवर्तन जिसमें होगा वो सावयव होगा और अनित्य भी होगा अनित्य अशुद्ध इस प्रकार के भी होगा अशुद्ध भी होगा जो सावय हो जाएगा उसका संयोग हो जा सकता है संयोग हो जाएगा तो अशुद्ध भी हो जाएगा इत्यादियों न परिहर तुम शक्यंत सिद्धांत कह रहा है कि ये सब दोष आप परिहार नहीं कर सकते अर्थात आत्मा में ये सब दोष आएंगे यद्यपि अभी सिद्धांत यहां कह दिया कि आत्मा में ये सब दोष आ जाएंगे क्यों कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आ जाएगा अशुद्ध अशुद्धि आ जाएगी अशुद्धि कैसे आ जाएगा कहेंगे वो सवयव होने से सवयव जो होगा उसमें संयोग हो जाएगा अभी वैशेषिक लोग कहते हैं यद्यपि कारणादान आत्मन संयोग संयोग जो बोध आत्मनि समवेती ये समवाय संबंध से रहेगा आत्मा में ये जो बोध ज्ञान उत्पन्न होगा ये समवाय संबंध से उत्पन्न होगा तो समवाय कारण हो जाएगा आत्मा और कहते हैं कि आत्मा मन संयोग जो आत्मा और मनो का संयोग होने से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा तो आत्मा हो गया समवाय कारण और आत्मा मन संयोग को वो लोग असमवायिक कारण मानते हैं एक समवायिक कारण होता है कि असामवायिक कारण होता है नया एकलो तीन प्रकार कारणों विभाग करते हैं हैं तो एक समवायिक कारण एक असमवायिक कारण और एक निमित्त कारण समवाय कारणम जिसको वेदांती लोग उपादान कारण कह देते हैं घट का समवायिक कारण मृत मुरित, मृत्यु का कपाल कह सकते हैं और निमित्त कारण वो लोग भी मानते हैं वेदांति भी मानता है निमित्त कारण घट के लिए कहें कूला दंड चक्र ये सब निमित्त कारण हो गए दो ही कारण वेदांति मानते हैं वो लोग और एक तीसरा मानते हैं कहते हैं अवयव का संयोग ये भी एक, एक, एक, एक कारण है इसको असमवाय कारण कहते हैं को समवाय नहीं है किंतु कारण भी एक है असमवाय कारण कहते हैं ये पट का असमवाय कारण हो किसको कहेंगे तंतु का संयोग अवयव का संयोग हो असमवाय कारण कहेंगे इसी प्रकार घट का और कारण कपाला घट का समवाय कारण कपाल असमवाय कारण हो जाएगा कपाल संयोग तो वेदांति लोग दो ही मानते हैं वो तीन मानते हैं तीन मानने का उनका ये तर्क देते हैं कि घट नाश होगा तो अच्छा घटनाश नहीं पटनाश थोड़ा सरल करेंगे पटनाश होने के लिए अभी तंतु नाश नहीं करेंगे किंतु पटनाश हो सकता है नहीं हो सकता है क्या करेंगे तंतु को सब खोल देंगे अभी देखिए कार्य जो पटा था उसका तो नाश हो गया किंतु समवायिक कारण का नाश हुआ क्या नहीं हुआ और जो सब निमित्त कारण थे तो वो सब तूरी वेम तंतुवाय ये सब विद्यमान है अभी कार्य क्यों चला गया क्या हुआ कौन सा कारण चला गया जिसके लिए कार्य नहीं रहा कहते और एक कारण था तंतु संयोग तो तंतु संयोग को एक, एक कारण मानना पड़ेगा वही कारण नाश होने से भी पटनाश हो गया तो उसको क्या कारण कहेंगे ये तो समवाई कारण नहीं है निमित्त कारण नहीं है इसलिए उसको असामवा कारण लोग कह देते हैं क्योंकि कारण है कारण का नाश होने से कार्य का नाश हो गया वेदांति लोग कहते हैं कि उसको आप इसमें डाल दीजिए निमित्त कारणों में डाल दीजिए उसमें आप कितना भी निमित्त डाल सकते हैं क्यों अलग ये संज्ञा करने का कोई आवश्यक नहीं है अभी यहां कहता है वैशेषिक वाले की दानम आत्मन संयोग ये कौन सा कारण होगा असमवाय कारण हो करोध आत्मनि समी आत्मा में समवाय संबंध से रहेगा अर्थात आत्मा समवायिक कारण होगा और आत्म मन संयोग ये असमवाय कारण होगा वो लोग जो ऐसा कहते हैं अत आत्मनि बोधित्व न तो विक्रियात्मक तो आत्मा तो समवाह संबंध से रहेगा वो आत्मा को विक्रिया वाला नहीं बना सक, बनाएगा आत्मा में बोधित्व रहेगा किंतु आत्मा विक्रिया वाला नहीं हो जाएगा नीन नंबर टिप्पणी देखिए न तू विक्रियात्मक इति बोध गुण उत्पत्ति विनाश वत्वे तद आश्रय द्रव्य भूतस्य आत्मनो यथावत अवस्थितत्वात् स निर्विकार भाव वो लोग कहते हैं बोध गुणस्य बोध अर्थात ज्ञान आत्म आत्मा में उत्पन्न होता है उत्पत्ति विनाश वत्वे जो ज्ञान उसका उत्पत्ति भी होती है और नाश भी होता है तद आश्रय द्रव्य भूत अभी ज्ञान का आश्रय भूत द्रव्य कौन है आत्मा वो लोग आत्मा को द्रव्य कहते हैं आत्मनु यथावत तो अवस्थित्वात जैसे रहता है ऐसा रहता है क्या कि ठंडी बढ़ गया इसलिए गंगा जी में जल प्रवाह थोड़ा बढ़ गया देखेंगे कल से थोड़ा गंगा जी में जल प्रवाह बढ़ा है तो इस प्रकार के फिर जब थोड़ा धूप आ जाएगा फिर देखेंगे गंगा जी में थोड़ा जल प्रवाह घट जाएगा तो इसमें गंगा जी का जो नीचे वाला मिट्टी था उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है नहीं होता है वो लोग कहते हैं आत्मा का जैसा उसका स्वरूप रहा आश्रयभूत द्रव्य वो तो यथावत अवस्थित्वात स निर्विकार एव सो निर्विकार स कहने से आत्मा आत्मा निर्विकार है सिद्धांती कह दिया था कि आत्मा विकारी हो जाएगा सावयव हो जाएगा अभी वैशेषिक कहता है कि विकारी नहीं होगा न तो विक्रियात्मक भाष्य में न तो विक्रियात्मक आत्मा द्रव्य मात्रस्तु भवति द्रव्य मात्र द्रव्य मात्र अर्थात आप जो कह देते अनित्य अशुद्ध ये सब विक्रियात्मक वो सब नहीं द्रव्य मात्र तो भवति इतना तो हो जाएगा घट इव राग समवायी घट जैसा राग का समवाय राग अर्थात रंग रंग धातु हो जाएगा रंज रागे तो उसे क्या प्रत्यय होने से राग बनेगा घय करेंगे तो रंज आगे घय हो गया बचेगा घेगा अभी रंज में उपधा वृद्धि हो जाएगी तो उपधाया तो नकार है फिर राग कैसे बनेगा और नकार अभी दिख भी नहीं रहा है अनिदितम हलोपधाया अभी कहा है वो तो घोय हुआ नहीं है इसके लिए विशेष सूत्र है केवल इसी रूप बनाने के लिए रंजेर लोप से वो वृत्ति है घई चावकरण भाव, भाव अथवा करण अर्थ में उसका वृत्ति है जो आप कहे रंजेर रंजेर न वृत्ति है घई च भाव करण योह घय प्रत्य होने से भाव अथवा करण अर्थ में रंज का नकार का लोप हो जाएगा तो हो गया राग रज्यते अनेन इति करण अर्थ में होता है राग घट इव रंग का समी जो घट में कृष्ण कृष्णवर्ण था उसको दहन के बाद वो रक्त वर्ण हो गया ये जो का समवाय कारण है घट अस्मिन पक्षे अपि ये वैशेक वाले कह दिए अभी सिद्धांत कहता है अगर आप इस प्रकार की कहेंगे अस्मिन पक्षे अपि अचेतन द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति तो न्याय मत में वैशेषिक मत में सिद्ध होगा कि आत्मा तो द्रव्य है और अचेतन है उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है फिर ज्ञान का नाश हो जाता है आत्मा तो अचेतन रहेगा इस प्रकार की नैशेषिक लोग आत्मा को अचेतन मानते है हैं ना चेतन मानते हैं अचेतन मानते हैं और द्रव्य मानते हैं नवद्रव्य में आता है <iggleshaba> द्रव्य मातरम ब्रह्म इस प्रकार की होगा तो वैशेषिका नया एक लोग कहते हैं इस प्रकार की होगा क्या ये तो हम मानते हैं तो सिद्धांत कहता है कि अगर इस प्रकार के कहेंगे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादिया श्रुतो बाधिता श्रुति जो कहती है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आत्मा जो है ब्रह्म जो है वो विज्ञान ज्ञान स्वरूप है नहीं की वो अचेतन है अचेतन जड़ आत्मा नहीं है आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है विज्ञानम आनंदम इत्यादि बाध हो जाएंगे ये वैशेषिक मत का सिद्धांत भी निराकरण कर रहा है आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में है अग्नि संयोगात घट लौहित्यवन संयोगात मन संयोगाणा आत्मनिचेतने चैतन्य उत्पादते इतना केवल श्रुति विरुद्ध असंभात चेत अग्नि घटो लोहित्यवत् घट जब निर्माण करता है तो उस समय तो कृष्णवर्ण रहता है श्यामर्ण करते हैं श्याम घट अग्निगा अग्निंने से घट लौहित्यवत घट फिर लाल हो जाता है रक्त वर्ण हो जाता है तो अग्नि का संयोग से घट में जो वर्ण था वो परिवर्तन रक्त वर्ण आ गया अग्नि का संयोग से इसी प्रकार की मन का मन का संयोग हुआ किसके साथ संयोग होने से मन का ये ज्ञान होगा आत्मा में गणा। गणा। आत्मा के साथ अतः मनोसंयोग अर्थात आत्मा मन संयोगत् आत्मायोग समवाय कारण कहा गया असमवाय कारण असमवायिक कारण मन संयोगात असमवाय कारणात् समान अधिकरण है मन संयोग यही असामवा कारण है होने से आत्मानी अचेतने वैशेषिक लोग आत्मा को अचेतन मानते हैं अचेतन आत्मा में चैतन्यम उत्पद्यते उनके मत में चैतन्यम ज्ञान जो उत्पन्न होता है आत्मा तो जड़ है चैतन्य उत्पद्यत सिद्धांत कहते हैं कि एत आपका जो ये सब सिद्धांत न केवल श्रुति विरुद्धम श्रुति के साथ विरुद्ध बिरुध विरोध होता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म श्रुति कहती है कि ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है आप कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है नहीं तो जड़ अचेतन ये खाली श्रुति विरुद्धम इतना नहीं असंभावित तो अर्थात इसका संभावना ही नहीं है आप इस प्रकार की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे च भाष्य में अंतिम पंक्ति में आत्मनो निरवयत्व प्रदेश अभाव आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होने के लिए असंभावी कारण किसको कहा संयोग ये संयोग का ऐसे भी नियम है कि प्रदेश बता प्रदेश संयोग प्रदेश बता अर्थात जिसका एक प्रदेश है प्रदेश अर्थात तो अवयव प्रदेश अर्थात सवय प्रदेश अर्थात सवय सावयव का सावयव के साथ संयोग होगा वो लोग मानते हैं और आत्मा सावयव है निरवयव है उनका आत्मा वैशेषिक का आत्मा को सावयव कोई नहीं मानते सब निरवयव कहते हैं तो आत्मा निरवयव है और मन मन का परिमाण क्या है अणु परिमाण तो अणु परिमाण होने से अणु में सवय होगा नहीं होगा तो मनो भी निरवय हो गया मनो भी निरवय और आत्मा भी निरवय ये दोनों निरवय में संयोग कैसे हो जाएगा आत्मनो निरवय त्वे न प्रदेश अभावत् वो लोग लो कहते हैं ये मन का आत्मा के साथ संयोग हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा कहते हैं ये निरवय वह कैसे संयोग हो जाएगा क्योंकि निरवयव होने पर भी एक अणु है एक महत है ये दोनों में संयोग हो जाएगा तो निरवय में अगर संयोग हो जाएगा तो आत्मा आकाश में भी संयोग हो जाए ये दोनों निरवय है कहते ना ना वहां होगा नहीं तो ये दोनों में संयोग क्यों नहीं होगा कहते हैं कि ये दोनों व्यापक है क्योंकि आप अनगलत कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और बाकी सब लोग मानते रहेंगे निरवय होने पर भी संयोग हो जाएगा और आत्मा और काल में ये सब संयोग नहीं होगा क्यों निरवय होने पर भी व्यापक है तो आप इस इस प्रकार के जो सब नियम निर्धारण कर देते हैं ये हम लोग क्यों मानेंगे इसको तो मानने का कोई कारण नहीं है और दूसरा लोग दूसरे वो कहते हैं कि निरवय होने पर भी संयोग हो सकता है अभी निरवय अर्थात तो उसका कोई एक अंश नहीं है जैसे ये कहते हैं कि इसका ये अंश में अभी अंगुली संयोग हुआ ये जो अंगुली संयोग इस अंश में हुआ वो इस अंश में है क्या नहीं है तो ये जो इस अंश कहते हैं ये पदार्थ का इस अंश हुआ ये इसका एक अवय अंश कर सकते हैं इसको कहा जाएगा अंश वाला है अंश वाला है तो संबंध होगा अभी आप कहते है निरवयव है और संबंध होगा निरवयव अर्थात तो इसका कोई अंश नहीं है तो अभी ये इसके साथ संबंध होगा ये भी निरवयव ये भी निरवयव ये संबंध फिर दोनों में सर्वत्र रहना पड़ेगा और सर्वत्र रहेगा अर्थात ये ये दोनों का बीच में संबंध हुआ और ये संबंध सर्वत्र रहेगा अर्थात ये दोनों पदार्थ एक ही होगा अगर मतलब इसमें बढ़ नहीं पाएगा निरवयव में संयोग होगा अर्थात एक है तो एक ही अवयव में अगर संयोग हो जाएगा वो संयोग सर्वत्र ही रहेगा जिसका अलग अलग अवयव है कहते हैं इस अवयव में संयोग हुआ इस अवयव में संयोग नहीं है अभी संयोग से क्या हुआ ना थोड़ा बढ़ोतरी हुआ इस दिशा में बढ़ोतरी हो गया अगर अवयव ही नहीं है तो, तो फिर वो संयोग होने से बढ़ेगा नहीं क्योंकि संयोग तो सर्वत्र रहेगा तो फिर उसे वो बढ़ेगा नहीं मान लीजिए कि एक बड़ा बल है एक छोटा बल है तभी तो बड़ा बॉल के अंदर छोटा बॉल रख देंगे कहेंगे फिर भी छोटा का बाहर पार्श्व और बड़ा का अंदर पार्श्व इतने ही संयोग हुआ बड़ा का बाहर पार्श्व में संयोग हुआ क्या ऐसे ही कल्पना कर लीजिए कि बड़ा का बाहर पार्श्व में संयोग होगा छोटा का अंदर पार्श्व में भी संयोग होगा सर्वत्र संयोग होगा तो वह एक ही पदार्थ होगा उस उपाय से बढ़ नहीं पाएगा तो इस प्रकार के उनका मतो को खंडन करते हैं इस विचार आप लोग जितना जितना और अन्य ग्रंथ देखेंगे धीरे धीरे आएगा इसमें तो अभी सिद्धांति ये बात कहता है कि आत्मनो निरवयत्व भाष्य में प्रदेश अभाव कोई प्रदेश नहीं है क्यों नहीं है कहते निरवयत्व न अर्थात सिद्धांत कहता है कि ये संयोग नहीं हो पाएगा आप जो आत्म मनोसंयोग मानते है ये हो नहीं पाएगा यहाँ तक अभी हम पंक्ति रखेंगे मतलब अभी प्रदेश अवात अर्थात आगे हम वाक्यों का आधा से चलेंगे टीका में चलेंगे प्रदेश बता प्रदेश बतो लो संयोगो दृष्टः प्रदेश बता प्रदेश वाला के साथ अर्थात सवयव न प्रदेश वतो अर्थात सवय सावयव के साथ सावयव का संयोग लोके दृष्ट लोक में देखा जाता है सभी लोग मानते हैं आत्मनो निष्प्रदेशत्वान मन संयोगो न न इति उक्तम आत्मा निष्प्रदेश है निरवय है होने से मन के साथ संयोग नहीं हो पाएगा न संभवती इस प्रकार की वेदांति कहता है न वैशेषिक कहता है वेदांति कहता है इति उक्तम पूर्व पक्ष वैशेषिका कहता है तदयुक्तम ये आपका बात ठीक नहीं है Uh, क्यों कहते है हम लोग ने व्यवस्था बना करके रखे हैं क्या युग पद सर्वमूर्त संयोगित्व सर्वगतत्व आत्मनस हम लोग का व्यवस्था है हम लोग ऐसे माने हैं सर्व सर्वमूर्त संयोगी युग युगपद युगप एक साथ सर्वमूर्त संयोगित्व ये आत्मा का ये धर्म है आत्मा का इस प्रकार स्वभाव है सर्व मूर्त के साथ संयोग होगा मूर्तत्वम नया एक कहते हैं क्रियावत्व <kriya> जिसमें क्रिया होगा अथवा मूर्तत्वम का दूसरा लक्षण ओ दीपिका में दिए हैं दक्षिण पार्श्व देख ले परिच्छि परिमाणवत्वम जो व्यापक होगा उसमें क्रिया नहीं हो पाएगी व्यापक पदार्थ उसमें हलन हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए क्रिया उसी में ही हो पाएगा जो परिचिन परिमाण वाला हो जाएगा तो मूर्तत्व तो क्रियावत्म कह पाएंगे अथवा क्रियावत्म क्यों आ गया क्योंकि परिचिन परिमाणवत्व जिसका परिमाण परिचिन्न होगा उसी में ही क्रिया हो सकती है इसलिए मूर्तत्व का ये भी लक्षण हुआ दिए हैं दीपिका में दिए हैं युगपद सर्व मूर्त संयोगित्व ये आत्मा का धर्म है तो क्यों कहते हैं आत्मा ये विभु है सर्वगतत्व सर्वगतत्व अर्थात सभी के साथ संयुक्त है सर्वगतत्व आत्मन तत्व मन अपि अभी चेत वैशे कहते हैं आत्मा सर्वगत है और सर्व मूर्त के साथ संयोगी हो जाए संयोग हो जाएगा मन उनका मत में मूर्त है नहीं है मूर्त है क्योंकि वो परिच्छिन परिमाण वाला है क्रिया होती है मन में वेदांतियों का मूर्तत्व का लक्षण है कि रूपवत्व क्योंकि वेदांति मूर्त अमूर्त दो भाग कर देते हैं आकाश वायु को अमूर्त कह देते हैं उसमें रूप नहीं है जिसमें रूप होता है पृथ्वी जल तेज उसको मूर्त कहते हैं वैशेषिक लोग मन को मूर्त कह करके आत्मा विभू कह करके आत्मनो संयोग होता है ऐसे कहते हैं संयोग अपी इति चेत तत्राह सिद्धांति उत्तर देता है तो अभी वैशेषिक मत में आत्मा नित्य है अनित्य है नित्य है और मन मन भी नित्य है और आत्मा मन संयोग कैसे हो जाएगा कहते हैं कि आत्मा विभू है सर्वत्र विद्यमान है दोनों नित्य पदार्थ हैं और एक सर्वत्र विद्यमान है तो वो संयोग कादाचित को होगा ना सर्वदा रहेगा सर्वदा रहेगा तो सिद्धांत अभी कहता है भाष्य में नित्य संयुक्त संयुक्त हो गया संयुक्त ठीक है अच्छा पुराना पुस्तक में गलत था है अभी नित्य संयुक्तत्वात अभी आत्मा और मन इसका संयोग नित्य रहेगा तो नित्य रहने से मन सृति उपपत्ति नियम अनुपपत्ति रीति अपरिहार्य स्यात अपरिहार्य सत पाठ ठीक है नया में सत है स के आगे यह है अच्छा नित्य संयुक्त भाष्य में अभी सिद्धांत कहता है नित्य संयुक्त नित्य संयुक्त आत्मा मन का संयोग नित्य होने से स्मृति उत्पत्ति का जो नियम वैशेषिक लोग बना करके रखे हैं वो संभव नहीं होगा वैशेक लोग स्मृति कैसी होगी उसके लिए नियम बना करके कर रखे हैं अभी वो नियम संभव नहीं हो पाएगा नियम क्या टिप्पणी देखेंगे हम लोग स्मृति उपपत्ति नियम अनुपत्ति तो अगर आत्मा मन का संयोग मानेंगे तो सिद्धांत कहते हैं की आपको स्मृति कभी नहीं हो पाएगी टीका में ग्रहण कालाद अन्य काल एवं स्मृति न क्रम उत्पत्ति रीति नियम वैशेषिक न उपपद्यते ये कह दिया ग्रहण कालाद अन्य कालेव ग्रहण कालो चार नंबर टिप्पणी दिए ग्रहण कालो अनुभव काल अनुभव काल से टिप्पणी बाद में देखेंगे टीका ग्रहण काल का अर्थ हो गया अनुभव काल अनुभव काल से अन्य काल में स्मृति होते हैं अनुभव जिस समय में होगा उस समय में स्मृति नहीं होगी क्योंकि नया के मत में अनुभव और स्मृति ये भिन्न भिन्न पदार्थ है सभी लोग मानते हैं तो अनुभव काल से अन्य काल में स्मृति होते हैं और स्मृति एक साथ सर्व विषय स्मृति हो जाती है ना एक क्रम से होता है एक समय में सारे स्मृति स्मरणा नहीं हो जाते हैं क्रम से उत्पत्ति होते हैं ऐसा जो न्यायिक वैशेषिक लोग नियम बनाकर करके रखे हैं वह नियम नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा अभी टिप्पणी देखिये अनुभूतार्थ अभूता स्मृति प्रति तत्स्कारा आत्मनसग कारण तदुभये क्रमणव स्मृत जायत निरुपत्ति अर्थगोचरा स्मृति विभक्ति स्मृति गोचरा बहुवचन प्रति प्रति का योग में इनको द्वितीय हो गया प्रति कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाने से ये द्वितिया हो गया अनुभूत जो विषय है उसी विषय को विषय करेगा स्मृति जो पदार्थ आप कभी जाने नहीं है उसका कभी स्मरण नहीं होगा आप लोग यहाँ इतने अभी बैठे हैं बैठे हैं तो जागृत जो लोग है तो कभी कभी हर व्यक्ति को ऐसा कुछ स्मरण हो जाता है जो कि उसको लगेगा कि इस जीवन में तो ऐसा पदार्थ हमने देखा नहीं साधारण तो साधक लोगों को होता है इस प्रकार के चित्त जब शुद्ध होता है पूर्वतन जन्म का भी ये सब स्मरण कभी कभी आता है और ये स्मरण होने का समय में अभी अगर आप देखा नहीं है कभी वो पदार्थ को उसका स्मरण नहीं हो पाएगा तो ये नियम सभी लोग मानते हैं जो पदार्थ देखा है उसी का ही स्मृति होगी अनुभूतार्थ गोचरा स्मृति उसके प्रति तत्त संस्कार उसका संस्कार हुआ होगा अनुभव होने से अनुभव नाश होगा तो उसका संस्कार होगा संस्कार से आगे स्मृति होगी संस्कार भी कारण है और आत्मा मन संयोग कारण आत्मा और मन इसका संयोग ये दोनों कारण होंगे स्मृति के प्रति दो कारण कह दिया क्या क्या कारण कह दिए संस्कार और आत्मा मन संयोग ये संस्कार कहा से आया अनुभूत विषय पहले विषय का अनुभव किया है तद तो उभय सत्यपी अभी आत्म मनोसंयोग वैशेषिक मत में नित्य है हमेशा रहेगा और वो संस्कार वैशेषिक मत में संस्कार कहाँ रहेगा आत्मा में रहेगा अगर किसी व्यक्ति को एक संस्कार है उसका अंदर में और आत्म मनोसंयोग है ये ही दोनों ही निमित्त है स्मृति होने के लिए तो अभी अगर आप कल गए थे गंगा जी का दर्शन करने के लिए अभी उसका आप देखे थोड़ा गौर से देखे तो संस्कार बन गया आपका अंदर में भी गंगा जी का संस्कार है और आत्म मनोसंयोग है तो आप अभी पाठ श्रवण नहीं कर पाना चाहिए क्यों कहते वही तो, तो स्मृति होगी ना क्योंकि स्मरण होने के लिए दो ही निमित्त है एक संस्कार होना चाहिए आत्म मनोसंयोग होना चाहिए अभी दोनों चीज है दोनों चीज है तो अब तो उसी का ही स्मरण करते रहना चाहिए फिर पाठ श्रवण कैसे होगा आगे गाड़ी नहीं चलेगी और जितना जानते हैं उतना में रुक जाएंगे अभी सिद्धांत कहता है कि तद उभय सत्वे क्रमेण एवं स्मृत इति नियमो निरुपत्ति का इसमें कोई तर्क नहीं है तो विद्यमान पदार्थ तो है फिर भी ये नहीं हो रहा है ये क्यों नहीं होगा अच्छा न से अच्छा यहाँ से और थोड़ा विचार है आगे तो अर्थात तो कल भी हम लोग टिपणी टिप्पणी अधिक चलेंगे ये थोड़ा विचारणीय विषय है आज यहाँ तक ओम संुण संग रमा संग इंद्र बृहस्पति